सत्र में हम ईश्वर का ध्यान ईश्वर की उपासना हेतु प्रयास करते हैं अभी संध्योपासन के उपस्थान मंत्र में से चित्रम देवा चित्रम देवा नाम मुद्दा इस मंत्र के माध्यम से अभ्यास करेंगे देवा नाम चिंत्र देवादगात्र से वरुण से अग्नेपरा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगत तस्थित्र ईश्वर का विशेषण है वह एक अत्यंत विचित्र पदार्थ है विचित्र का अर्थ है जो वस्तु या गुण हमारी ज्ञान के या बुद्धि की सीमा में नियंत्रण में नहीं आते लेकिन वो ग्राही होते हैं ऐसा जहाँ पर होता है वो विचित्र स्थिति होती कहलाती है नहीं हमारे लिए जानने योग्य होती है जानने की उसको उत्सुकता होती है उत्कंठा रहती है उसमें अर्थात ग्राही लगती है वस्तु लेकिन बुद्धि में नहीं आती है पकड़ना चाहते हैं उसको पकड़ में नहीं आती है तो जहाँ जहाँ यह अवस्था उत्पन्न होती है उसको विचित्रता कहते हैं स्थिर नहीं हो पाना बुद्धि का भौतिक वस्तुओं में भी ऐसा ही होता है अनेक प्रकार के गुण होते हैं या अन्य होते हैं वो पकड़ में नहीं आती कौन क्या है ये आश्चर्य तो होता है उसको देख करके कई तरह के रंग एक ही फूल में आ जाए सामान्य रूप से एक पौधे में एक रंग का फूल होता है और उसी में कई रंग के फूल आ जाएंगे तो ये विचित्रता हो जाएगी यानी जिस अर्थ को हमारी बुद्धि सामान्य रूप से नहीं ग्रहण कर पाती है लेकिन वह है ही नहीं होता है है होगा तो बुद्धि नहीं चलेगी फिर उपेक्षित हो जाती है चीज़ छोड़ देते हैं उसको तत्काल उसको फेंक देंगे तो वहाँ विचित्रता उत्पन्न नहीं होगी कूड़े में भी बहुत सारी चीज़ें होती है कोई भी बुद्धि संगत नहीं होती है पर वहाँ विचित्रता उत्पन्न नहीं होती है तो विचित्रता के लिए नियम होता है कि वो ग्राह्य होना चाहिए लेकिन अभी हमारी बुद्धि में पूरे पूरे नहीं आ रही है पकड़ में तो यही की स्थिति ईश्वर में भी है ईश्वर हमारे लिए विचित्र हैं इससे होगा कि ग्राह्य है पहले तो उसके बाद अब उसके अंदर कितने गुण हैं ये हमारी बुद्धि में नहीं आ सकते इसलिए स्वभाव से ही ईश्वर विचित्र हैं हमको ज्ञान देते हैं बल देते हैं रक्षा करते हैं जो कुछ भी है सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ज्ञान भी देने पर हमको नहीं पता लगता है कैसे ज्ञान आता है सहायता कर रहे हैं लेकिन ये नहीं पता चलता कैसे सहायता करते हैं रक्षा कर रहे हैं लेकिन ये नहीं पता लगता कैसे रक्षा कर रहे हैं सीधे सीधे कोई भी ईश्वर से मिलने वाला लाभ हमको पकड़ में नहीं आता है लेकिन हो रहा है ईश्वर की सहायता के बिना हम नहीं जी सकते तो सहायता मिल भी रही लेकिन पता नहीं चलता एक भी नहीं पता चलता है मिलने के बाद पता लगता है ज्ञान भी तो यही अवस्था जो हो जाती है ईश्वर की विचित्र बसता है इसलिए कहा चित्रम अत्यंत विचित्र हैं और दूसरा है देवा नाम उद्गात ईश्वर हर समय विद्वानों के ही हृदय में प्रकट होने वाले होते हैं या प्रकट होते हैं विद्वान का अर्थ यहा कई शास्त्रों को पढ़ा लेने वाला नहीं है अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान यानी जिसको बुराई थोड़ी सी भी खटकती है राग द्वेश जो भी क्लेश है जिसको क्लेश सहन नहीं होता है थोड़ा भी क्लेश उसको काटता है सत्य ज्ञान या तत्व ज्ञान सदैव उसको अपेक्षित दिखती है भूखे को भोजन की तरह तो ऐसा जो जिसका चित्त है निर्मल हो चुका है उसका यहाँ नाम विद्वान है तो ऐसे ही विद्वान यानी निर्मल चित्त वाले के ही हृदय में वो प्रकट होते हैं यानी अनुभूति होती है ईश्वर की चित्त जब तक राग द्वेश से रहित नहीं हो गया क्लेश जब तक शांत नहीं हो जाते हैं तब तक ईश्वर से संबंधित अनुभूति नहीं उठेगी ईश्वर की अनुभूति के लिए अत्यंत अनिवार्य है कि वृत्ति निरोध हो जानी चाहिए वृत्ति निरोध तत्वज्ञान से होता है करने से होता है तो इसीलिए कहा कि हर समय ईश्वर जो है देवानाम उद्गार विद्वानों के ही हृदय में प्रकट होते हैं मूर्खों के नहीं मूर्ख अर्थात अविद्याग्रस्तों में नहीं हो सकते क्लेश से जिसका भी चित्त दबा हुआ है वो ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकता है तो ये दूसरी विशेषता है कि इसके साथ ही हमको अपने हृदय को निरंतर क्लेश रहित बनाते रहना है और आगे है चित्रम देवानाम उदगात अनेक अनेक मतलब होता है जो पाप से अन्याय से अविद्या से दोष से सीधे सीधे बचाने वाले रक्षा करने वाले बुराइयों से दूर रखने वाले जैसे प्रकाश होता है वो पाप नहीं करने देता है अंधकार में पाप की प्रवृत्ति हो जाती है ऐसे ही जो विद्वान होते हैं अविद्या से बचाते हैं ऐसा ही ईश्वर का भी स्वभाव है यदि ईश्वर के साथ हमारा संबंध बनता है तो पुनः लोक से संबंधित प्रवृत्ति नहीं बनेगी सीधे सीधे रक्षा करते हैं ऐसे अन्य ब्रह्म जितने भी दोष हैं और के दोष हैं या अन्य किसी प्रकार के जितने भी दोष हैं सभी दोषों से अनेकम छुड़ाने वाले या रक्षा करने वाले हैं पाप रहित स्वयं और पाप से बचाने वाले चक्षु प्रकाशक आँखें जैसे दिखाती है हमको अन्य चीज़ों का ज्ञान कराती है ऐसे ही ज्ञान कराने वाले हैं किस किस के मित्र से मतलब राग देश से रहित जो व्यक्ति है ऐसे व्यक्तियों का चक्षु हैं प्रकाशक हैं यानी ईश्वर के स्वभाव के आधार पर हम अन्य व्यक्तियों के भी स्वभाव का परिज्ञान करते हैं जो व्यक्ति जैसे ईश्वर सदैव रागद्वेश से रहित होकर के दूसरों का उपकार करते हैं ऐसा ही जो व्यक्ति रागद्वेश से रहित होकर हमारे साथ या किसी के साथ व्यवहार करने वाला है वो मित्र होता है वही तैसे होता है तो ऐसे है, मित्रों के यानी स्नेह पूर्वक व्यवहार करने वाले लोगों के प्रकाशक ईश्वर हैं मित्र नहीं वर्ण से अग्नि ये तीन बाह्य पदार्थ हैं इनका चक्षु है इनको जनाने वाले यानी ईश्वर के संबंध से इनको जानना चाहिए वो तो भी हो सकते हैं संबंध देखना है हाँ इसर के गुणों के कारण या उनके ज्ञान के कारण इनको भी हम पहचान सकते हैं स्वभाव मिलना चाहिए दोनों का ऐसे वरुण है जो अत्यंत श्रेष्ठ होते आदर्शवान व्यक्ति जो भी है किसी भी विषय का है अत्यंत जाता है वो वाणी व्यवहार व्यवहार से संबंधित चरित्र से संबंधित या किसी भी विषय विशे विशेष का जो ज्ञाता है श्रेष्ठता जिसके अंदर है और जो दोषों से रहित है, यानी कि हिंसक नहीं है अहिंसक है और गुणवान है उसको श्रेष्ठ कहते हैं वरुण कहते हैं तो ऐसे वरुणों के भी व्यापक ईश्वर हैं अग्ने हैं ऐसे विद्वान जो विद्युत आदि पदार्थों के जानने वाले हैं अन्य विद्याओं के प्रकाशन करने वाले हैं या विद्युत आदि पदार्थ भी जो दूसरे विषयों का ज्ञान कराने में हेतु बनते हैं ऐसे सभी पदार्थों के चक्षु हैं सूर्य यानी वेद के माध्यम से ईश्वर के माध्यम से इन पदार्थों को हम जान जाने यहाँ पर ये यह लेना है अग्नि वरुण से अग्नि आपरा दयावा पृथ्वी अंतरिक्षम देव पृथ्वी अंतरिक्ष यानी जितने भी पदार्थ हो जाएंगे समस्त ब्रह्मांड के इन सब के आपरा रक्षक हैं धारण करने वाले हैं रक्षा करने वाले हैं और सूर्य आत्मा आत्मा का अर्थ होता है निरंतर जानने वाला अनुभव करने वाला उसको जानते रहने वाला सूर्य प्रेरक तो प्रेरक आत्मा है जगत तस्थुष जगत जो चलायमान है और तस्थुष जो स्थावर हैं रुके हुए पदार्थ हैं अथवा जड़ चेतन इन सभी पदार्थों के क्या हैं वो आप प्रेरक हैं सूर्य के समान इन सभी के गति आदि देने के रूप में तो इतने सारे गुण ईश्वर के अंदर हैं तो इन गुणों वाले ईश्वर को हम अपने हृदय में प्रकट करने का प्रयास करें आप्रा का संबंध पृथ्वी धारण करने से दृष्टि से वो आपरा पृथ्वी अंतरिक्षम वो यहाँ तो भी वो करना ही पड़ेगा विभक्त क्या होते हैं विभक्ति व्यक्त व्यक्त्य से जगता स्वाहा ऐसा मैं निश्चय पूर्वक बोल रहा हूँ या बता रहा हूँ हाँ ये, ये सब ये ईश्वर इतने विचित्र हैं ऐसे ऐसे हैं और इन पदार्थों के रक्षक हैं सीधे सीधे हमको पापों से बचाने वाले हैं ऐसा मैं निश्चयपूर्वक कह रहा हूँ ईश्वर के सामने ही कहेंगे या तो आप ऐसे हैं या मैं सत्य कह रहा हूँ निश्चयपूर्वक कह रहा हूँ यानी इनके अंदर ये गुण विशेषता आदि जो भी है वो ईश्वर के माध्यम से जानेंगे इनकी विशेषताएँ ईश्वर के गुणों को प्रकाशन करने वाले हों संबंध यहाँ देखना है वेदादि के माध्यम से शास्त्रों से वो पारंपरिक रूप से जान होता है वो सीधे सीधे जनाने वाले हैं इनको कौन व्यक्ति मित्र हो सकता है कौन व्यक्ति शत्रु हो सकता है ये लक्षण आपको वेदादि से ही आएंगे या फिर आचरण वाला जो पुरुष होता है ईश्वर भक्त है वो बताएगा ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए ऐसे को नहीं बनाना चाहिए तो इस रूप में ईश्वर इनके व्यापक हैं तो अभ्यास करेंगे इस मुख्य इसमें लेना है कि ईश्वर अत्यंत गुणों वाले हैं विचित्र पदार्थ हैं और मेरे हृदय में भी विद्यमान हैं मैं इनको जानूं चित्रम देवानाम उगात इस पर विशेष करना है बल लगाना हृदय में उदगात प्रकट होते हैं तो अभी से अपने हृदय को नापना है अगर ईश्वर नहीं हो रहे प्रकट तो हृदय नहीं अपना प्रकट हो रहे हैं तो हृदय है हृदय की सार्थकता इसी में है कि ईश्वर होना चाहिए ईश्वर नहीं तो समझो काट का है वो ये भाव लेना यार आगे समझ में ईश्वर के अनुकूल पूरी तरह से चित्त को बनाना है ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी है कि लगने लग जाए हा है ईश्वर मेरे पास ओत्र वानामुदगा चक्षु मित्र वरुण से आ पृथ्वी पृथिवींक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तुष्च सर्वव्यापक सर्वज्ञ परमात्मन आप समस्त ब्रह्मांड को एक साथ जान रहे हैं हम सभी जीवात्माओं की एक एक चेष्टाओं को आप निरंतर जान रहे हैं दूर दूर के पदार्थों को जानते हुए भी आप मुझे भी साक्षात जान रहे हैं मैं स्वयं ज्ञान करता हुआ भी अपने ही चित्त आदि को नहीं जान पा रहा हूँ अपनी इच्छाओं को कर्मों को चेष्टाओं को स्वयं उत्पन्न करके भी नहीं पूरी प्रकार से जान पा रहा हूँ किंतु आप इन सभी को जान रहे हैं नेक प्रकार के पदार्थों के माध्यम से सदैव आप हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं इसके साथ साथ हमें ज्ञान भी ज्ञान भी देते हैं हमारी न्यूनताओं को दोषों को जानते हुए भी सदैव हमारे लिए हित की ही कामना रखे हुए हैं आपके प्रति हमारी ओर से अनादर होने पर भी आप हमारे कल्याण के लिए ही तत्पर रहते हैं क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के कीट पतंगों के भी आप कर्मादि को जानते रहते हैं प्रकृति के एक एक परमाणुओं की संख्या जानते हैं उनके एक एक गुणों को जानते हैं उनसे होने वाले एक एक कर्मों को सदैव जान रहे हैं आप अत्यंत विचित्र हैं हमारे लिए सर्वथा उपकारी हैं किंतु सर्वथा जय नहीं हो पा रहे हैं मैं आपको जानना चाहता हूँ आप मेरे हृदय में प्रकट होइए मैं अपने हृदय को आपके अनुकूल बना रहा हूँ मैं अब आपसे अतिरिक्त किसी भी अन्य पदार्थ की कामना नहीं रख रहा हूँ आपके अतिरिक्त और मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं केवल आपको ही उपलब्ध करना चाह रहा हूँ मेरे हृदय को अत्यंत शांत बना दीजिए आनंदित कर दीजिए अपनी अनुभूति से हमें कृतार्थ करें आपने ही अच्छे और बुरे सब प्रकार के लोगों की पहचान दी है उत्तम उत्तम आचरण वाले लोगों को आपने संसार में स्थान दिया है दुष्ट प्रकृति के जानने वालों को भी हमारी जित में आपने ऐसी दी है स्थिति हम उन्हें पहचान जाते हैं अपने इष्ट और अनिष्ट करने वाले को हम जान, जा, जान जाते हैं धर्म और अधर्म के प्रति आपने हमारे चित्त में ऐसी व्यवस्था उत्पन्न कर रखी है जिससे हमें ध्यान देने पर उचित अनुचित का परिज्ञान हो जाता है मैं आपके स्वभाव के अनुकूल चलने वाले रागद्वेश क्लेश आदि से रहित स्नेहशील धार्मिक सज्जनों के प्रति अपना मित्र भाव रखना चाह रखता हूँ मैं अपने जीवन में सदैव आदर्शों को धारण करूँगा आदर्श पूर्वक ही जीवन व्यतीत करता रहूँगा आप मुझे आदर्श पर चलने की मेरे उत्तम संकल्पों को पूर्ण करने की सामर्थ्य दीजिए मैं अपने जीवन में उपयोगी अनेक प्रकार के विद्युत आदि उत्तम से उत्तम साधनों को ठीक प्रकार से जानकर उपयोग करने में समर्थ हो जाऊं, ऐसे पदार्थों के जानने वाले अन्य विद्वानों को भी मैं जान सकूं, उनका सानिध्य प्राप्त कर सकूं, ऐसी सद्बुद्धि भी आप मुझे दें आपने ही इस संसार की ब्रह्मांड की रचना की है सूर्य चंद्र आदि सभी पदार्थ आपके द्वारा ही धारण किए जा रहे हैं आपने ही इन्हें आप व्यवस्थित किए हुए हैं आपकी व्यवस्था में ये सभी अपने अपने कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं इनकी व्यवस्था से ही हमारा जीवन उचित प्रकार से आगे बढ़ रहा है आप इन समस्त जड़ चेतन पदार्थों के प्रेरक हैं मैं निश्चय पूर्वक आपके इन गुण कर्म स्वभावों को जान रहा हूँ निश्चय कर पा रहा हूँ आप कृपया मेरे हृदय को अपने प्रति प्रेरित करें अपने अभिमुख करें हृदय से यहाँ शरीर की किसी देश विशेष में ढूंढने का विशेष प्रयास नहीं करना है हृदय से लेना है ज्ञान का जो भी स्थान है अपनी अनुभूति जहाँ पर भी हो रही है उसी अनुभूति के अंदर ईश्वर की अनुभूति करनी है जहाँ भी हमें अनुभूति हो रही वही हृदय है हम स्वयं आत्मा ही हृदय हैं आत्मा में ही ईश्वर की अनुभूति होती है अतः शरीर के अंग विशेष में समय लगाने की अपेक्षा नहीं है अभी सीधे सीधे अपने अनुभव में ही अपने जान स्वरूप में ही ईश्वर को जानने का प्रयास करेंगे यदि कोई लौकिक वृत्ति उठती हो तो यह यहाँ सीधे ईश्वर के विरुद्ध है यही अज्ञानता होगी यही अविद्या होगी और ईश्वर के प्रकट न होने में कारण होगा अतः पूरी सतर्कता से ईश्वर से अतिरिक्त किसी भी कामना को चेष्टा को विचार को उठने नहीं दें उनको अवकाश नहीं दें ईश्वर के आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप प्रेरक स्वरूप और संसार में व्यापक रूप में विद्यमान तथा इस मंत्र में जो जो जिनके साथ संबंध बताया गया उन संबंधों सहित दोनों पदार्थों को अपने इस ज्ञान के अंतर्गत अनुभव करने का प्रयास करें समय पूरा होता है उपसंहार करेंगे परम परमपिता परमेश्वर आपने हमें यह उत्तम जीवन दिया जीवन दिया है इतने श्रेष्ठ साधन दिए हैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि साधन दिए हैं आप मेरे लिए आदर्श हैं मैं सदैव आपका सानिध्य चाहता हूं आपने तदर्थ मुझे ज्ञान विज्ञान प्रदान किया है मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कृतज्ञ हूं सदैव आपकी कृपा का कामना करता हूँ